आज 16 जून 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिद्व सिंह परिश्रम के साहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है विशेष तौर से आज डॉक्टर पाटीदार साहब यहाँ पर भी पहले वाला है मैं हम सब की ओर से अभिनंदन हम यहाँ पर काश्मी श्व दर्शन का अध्ययन पिछले करीब साढ़े छः बरस से करते आए हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये निर्विघ्न रूप से आपको चलते आए हैं इसकी कुछ मूलभूत बातें हैं। हमने पिछली बार डिस्कस की थी उन्हीं मूलभूत बातों को कुछ और आगे बढ़ाते हुए और हमारा जो विज्ञान भैरों का हम अध्ययन कर रहे हैं उसको भी उसके आगे आगे बढ़ाने का आज हम संकल्प लेते हैं काश्मीर शिव दर्शन अद्वैत शिव दर्शन का एक विशिष्ट धारा है इसमें और उपनिषदों में काफ़ी कुछ सामने भी है और कुछ भेद भी उपनिषद जैसे आप जानते होंगे कि विश्व की विशिष्ट धरोहर है जब उपनिषदों के बारे में बात करते हैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाम से हमारा सिर्फ गौरव से ऊंचा हो जाता है क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहाँ उपनिषदों ने अपना जन्म लिया था क्योंकि उपनिषद वो विद्या है जो सभी धर्मों से ऊपर उठकर इंसान को धर्म का सच्चा स्वरूप बतलाती है अध्यात्म की श्रेणी में ले जाते है धर्म जब संगठित रूप से सीमित होता है वह भेदपूर्ण दृष्टि होती है इन दृष्टियों को पार करना होता है इन सीमाओं के बाहर जाना होता है और इन सीमाओं के बाहर जाने के लिए हमको मॉरल करेज की जरूरत होती है एक साहस की जरूरत होती है जिस लिए उपनिषद ने कहा है कि न एवं आत्मा बलिने लभ्य यानी कमजोर व्यक्ति को आत्मा का लाभ नहीं होता कमजोर क्यों क्योंकि उसको अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए शक्ति चाहिए अपने संस्कारों के बाहर आने के लिए शक्ति चाहिए आज अगर हम कहें कि हम हिंदू हैं हम ब्राह्मण हैं हम डॉक्टर हैं हम पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तानी हैं महेश्वर के वाले ये सब सीमाएं हैं इन सीमाओं के बाहर ही परमेश्वर उपलब्ध तभी तो कृष्ण ने बोला था कि सर्वधर्म परित्यज्य मामे कम शरण रच क्योंकि सब धर्मों को छोड़ दे कि तू मनुष्य है हिंदुस्तानी है हिंदू है पढ़ा लिखा है इन सब इन सब सीमाओं को तोड़ दे और तभी तू सच्चे अर्थों में मेरे पास आ सकेगा क्योंकि मैं यानी प्रश्न मैं यानी चेतना मैं यानी इस विश्व की धड़कन इस विश्व की जीवंतता कृष्ण क्या है कृष्ण जीवंतता है कृष्ण जिस विश्व की धड़कन है पल्स जैसे हम कहते हैं कि मैं जिंदा हूं क्योंकि में आत्मा है जो आत्मा मुझे जीवन दे रखी है इसीलिए ब्रह्मांड को अस्तित्व देने वाला कृष्ण है उसको तुम कृष्ण कह सकते हो चैतन्य कह सकते हो परशु कह सकते हो क्राइस्ट तो कह सकते हो अल्लाह कह सकते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि तो नाम उसका अपना कुछ नहीं है अनाम है लेकिन वो विश्व की एक धड़कन है और उस धड़कन को अगर समझना है उस विश्व की आत्मा को समझना है तो हमको अपनी सीमितता से बाहर आना पड़ेगा जब तक हम सीमित हैं लिमिटेड हैं हम बाहर नहीं आ सकते अब इस सीमितता से बाहर आने का एक सिस्टेमेटिक तरीका है एक व्यवस्थित तरीका है उस तरीके का सबसे पहला हिस्सा है कि हम इस ब्रह्मांड की संरचना को समझें हम समझे कि ब्रह्मांड क्या है क्योंकि जब तक हम मूल रूप से नहीं समझते हम बंधन के बाहर नहीं आ सकते हम एक कार खरीद ली हमने हमको चलाते नहीं आते तो हम ड्राइवर के बंधन में हैं ड्राइवर अगर उसको हिलाएगा तो हिलेगी नहीं तो वही पड़ेगा वो ले जाएगा तो जाएगी नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे हमारा बंधन क्या है अगर हमको गाड़ी चलाते आती तो हम उसके बंधन से मुक्त हो गए या नहीं ज्ञान ही बंधन से मुक्त करता है जब तक ज्ञान नहीं है जब तक बंधन है ज्ञान ही बंधन से मुक्त करता है तो ज्ञान हमको सबसे पहले चाहिए अगर इस संसार के बंधन से मुक्त होना है तो संसार का ज्ञान होना संसार क्या है जब हम समझेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि संसार में हमारे कर्तव्य क्या हैं हम कौन हैं और हम यहाँ पर क्यों हैं जैसे हैं वैसे क्यों हैं और क्या ऐसा कि जैसे चिड़िया घर बनाती है बच्चे पैदा करती है खाना लेके आती है बच्चों को खिलाती है और फिर कुछ दिनों बाद मर जाती है हम भी वही करते हैं तो क्या उसमें और हमें कोई फर्क है क्या उसके जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी में कोई फर्क है अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं यह प्रश्न ही सिद्ध करता है कि आप इंसान हैं उन जीवों से कुछ हटके हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको उन जीवों से कुछ हटके बनाया है विवेक सबको दिया है चिड़िया के सामने आप कंकड़ रखोगे तो नहीं खाएगी, गाय के सामने गोबर रख दोगे तो नहीं खाएगी। ये मूलभूत विवेक है लेकिन मनुष्य को एक उच्चतर विवेक दिया है एक हायर लेवल का विवेक दिया है एक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है जिसके द्वारा हम ये तय कर सकते हैं या ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं क्या इस संसार में उस चिड़िया की तरह सब काम करूं तो क्या मेरा मानव जीवन पर्याप्त है या कुछ और है जो बज गया है जो अब तक मेरी समझ में नहीं आया आदिशंकराचार्य ने लिखी थी विवेक मणि उस विवेक मणि में एक शिष्य जाता है समधि लेकर पुराने समय में एक परंपरा थी कि समिधा लेकर एक जलती हुई मशाल लेकर जब कोई गुरु कुल में जाता था तो वो था कि भाई मैं आपसे सीखना चाहता हूं, दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। अगर वो गुरु चाहे तो उसको अपना ले, चाहे न अपनाए गुरु की मर्जी तो जब एक शिष्य संविधान लेकर आया गुरु ने बैठने का इशारा किया उन्होंने पूछा क्या चाहता जिसने पूछा कि मुझे कुछ ऐसी राह दिखाइए कि मेरा ये जीवन व्यर्थ न चला जाए मैं जीवन में तो आया हूं पर मुझे बेचैनी हो रही है कि दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं क्षण पर क्षण आगे बढ़ते जा रहे हैं उम्र भी बढ़ती जा रही है जबकि वो छोटा सा जवान ही था लेकिन उसको यह बहुत होने लगा कि मैं दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मृत्यु आ जाए और जिस काम के लिए मेरे को धरती पर परमेश्वर ने भेजा है वो छूट जाए तो गुरुदेव के आंसू आ गए बोलते हैं हे वत्स तू धन्य है तेने अपने सभी कुल को तार दिया वो उतारने के लिए उनको गया जाने की जरूरत नहीं है आपको तारने के लिए वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है कोई उज्जैन जाने की जरूरत नहीं है जहाँ आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति ऐसा प्रेम जागा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा हुई जैसे कि आपने अपने मानव जीवन को व्यर्थ जाने से बचाने की भावना हृदय में आई तो हमारे कई कुल डर जाते है। हम को हैं हम जो उनको कहते हैं कि हम पिंडदान करें हम उनको मुक्त करने के लिए गया जाए लेकिन सचमुच में आपके हृदय में जिस दिन ये भावना जागती है कि मेरा जीवन व्यर्थ न जाए मेरे को वो जानना है जिसके लिए मेरा मानव जन्म हुआ मुझे वो करना है जो मेरे लिए करते हुए परमेश्वर ने तय किए हैं बस उसी क्षण से सब जो आपके पितर हैं प्रसन्न हो जाते सारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं वो कृत्य हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस ज्ञान के कर्म से हम सब मुक्त हो जाएंगे क्योंकि वो न केवल स्वयं मुक्त होता है अपने साथ अपने परिवेश को भी मुक्त कर देता है तो ये प्रश्न सुनते ही गुरुदेव के आंख से आंसू आ गए उन्होंने कहा कि हे वर्ष तूने अपने कुल को तार दिया तेरे हृदय में ये प्रश्न जैसे ही आया तूने अपना ही नहीं अपने पूरे कुल का उद्धार कर ये प्रश्न ही इतना महत्वपूर्ण है उत्तर तो हजार उपलब्ध है पानी हजार जगह मिलता है आपकी प्यास महत्वपूर्ण है प्रकाश तो खूब है हमारी खिड़कियाँ बंद है अगर हम वास्तव में चाहें तो हमारे लिए कोई कमी नहीं है अवसरों की जब हम अपने आत्मकल्याण की दिशा में ईमानदारी से प्रयास कर सकें और उस भावना को हृदय में आत्मसात कर सकें तो हमारी मूल बात यह है कि हमें संसार की संरचना को समझें अगर संसार की संरचना हमारे को समझ में आती है तो ही हम अद्वैत को समझ सकते हैं नज़र बदल सकती है एक कोई काम कर रहा है हम कहते बड़ा बुरा काम कर रहा है, एक कहते बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन यह हमारी द्वैतपूर्ण नजर काम अच्छा बुरा होता ही चाहे वो हत्या कर रहा हो चाहे वो गरीबों को कंबल बांट रहा हो इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है दोनों कर्म अच्छे हो सकते हैं, दोनों बुरे हो सकते अगर ऐसा ना होता तो गीता में कृष्ण भगवान कभी भी आपको लड़ाई के लिए अर्जुन को प्रेरित नहीं करते तू लड़ाई कर वो सामने जो खड़े हैं चाहे वो गुरुजन हों चाहे वो हो, चाहे तेरे फूफा हो काका हों ससुर हों उन सबको निशाना बना क्यों क्या मर्डर करना हत्या करना धार्मिक है फिर हम कहते हैं कि तुम बहुत लोगों को चले जाओ वो तो बढ़िया फ़ोटो खिंचवाते हैं हमने इतनी किताबें दान में दी हमने इतने कम्बल गरीबों को दिया हमने इतनी दवाइयां अस्पताल में दान में दी उसकी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ जाती है ये दान में क्या है ये कर्म धार्मिक है इन प्रश्नों के उत्तर हम तभी समझ पाएंगे जब हम समझें कि इस विश्व की संरचना क्या है जब हम ये समझें कि हमारी दृष्टि क्या है कर्म का परिणाम दृष्टि पर निर्भर करता है कर्म पर नहीं कर्म तो बौनी चीज है कर्म के भावना कर्म करने के पीछे उद्देश्य कर्म के कर्म करने के पीछे आपकी दृष्टि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं इन बातों को छोटे छोटे कि हमारी दृष्टि पहली बात तो कैसी हो और क्यों हो दोनों बात पहले तो कैसी हो क्यों समझने में थोड़ा सब तक लगे जैसे एक पोस्टमैन जाता है वो मुस्कुराते हुए आपको एक चिट्ठी देता है आगे बढ़ जाता वो जाता है एक पार्सल दे आगे बढ़ जाता उसे कोई सरोकार नहीं है कि उस चिट्ठी का मजलून क्या है उसको कोई सरोकार नहीं उस पार्सल में क्या है उसके अंदर इनकम टैक्स का नोटिस हो सकता है किसी के मरने की खबर हो सकती है किसी के पैदा होने की खबर हो सकती है किसी की शादी की निमंत्रण पत्र हो सकता है कुछ नहीं हो सकता लेकिन क्या किसी भी कर्म से पोस्टमैन को कोई कर्म फल मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि उसका कोई अपना तादाद भी नहीं है उस कर्म से कर्म को करते समय उसने उस कर्म को अपनी सिंपली ड्यूटी माना एक कर्तव्य माना है और उस कर्तव्य बोध से उसने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी अब तुमको दुख हो तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ तुमको चिट्ठी पढ़कर सुख हो वो तुम्हारे करना तुम्हारे साथ क्योंकि उसने तादाद में नहीं एक गांव में मालूम पड़ा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आया एक सेट ने बोला अपने नौकर को जाके आ रहे पचास हजार रुपए दिया बोला दुकान पर तो मताना सेठ का नौकर गया बंडल लेकर धीरे से उनको दियाट ने पूछा ठीक है यह काम तो गलत था लेकिन उस नौकर को क्या कोई कर्मफल है बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि उसने तो अपने मालिक का काम किया क्योंकि उसकी ड्यूटी थी जिस घर नौकरी करता है उसका कहना मानना जो कहे वो करना उनका जहां झाड़ू लगाओ। उसको झाड़ू लगा दी उसके बोले पैसे हो गए क्या हो गए लेकिन अगर वो रास्ते में दस हजार रुपये में रख ले अब अब कर्मफल उसको भी है जो पहा सेठ किया जो इंस्पेक्टर ने किया उसमें एक तीसरा हिस्सेदार भी हो गया कर्मफल का इस तरह से जब हम कर्मफल की मर्म को समझते हैं तो कर्म हमारे महत्वपूर्ण है हम कैसे करते हैं उसका महत्वपूर्ण है उसमें पचास हजार रिश्वत देते वक्त तो वो पापी नहीं था और चालीस देते वक्त पापी हो गया पैसे ज़्यादा देते वक्त ज़्यादा गड़बड़ कर जब पापी नहीं हुआ तो कम गड़बड़ पापी हो गया ऐसा क्यों क्योंकि उसका लगाव था उस बीच के दस से अगर वो अर्जुन अकारण ही अपने भाई को मारते तो पापी है लेकिन वो आतताई के रूप में जब उसका भाई खड़ा है जब वो संसार में उसके जो राज्य क्षेत्र है उसमें रहने वालों को दुख दे रहा है कुशासन कर रहा है तो उस कुशासन को सुशासन में बदलने की जिम्मेदारी उसकी है जो वहाँ का शासक है जो उसका विलिड रूलर है जो उसका वैद्य शासक तो उस वैद्य शासक को ये न केवल अधिकार है बल्कि ये उसका कर्तव्य भी है कि वहां से उस गलत चीज को हटाए चाहे रस्ते में उसका भाई हो चाहे गुरु हो चाहे फूफा हो चाहे ससुर हो क्योंकि बाहर जो है उसकी नजर में सिर्फ आतताई है उसकी नजर में सिर्फ वो है जो अतिक्रमण करके बैठे हैं गलत तरीके से अन्यायिक तरीके से शासन कर रहे हैं तो कुशासन को सुशासन में बदलने की जिम्मेदारी किसकी जो वहां का वास्तविक वारिस इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा अगर तू जाएगा सन्यास ले, जैसे अर्जुन ने कहा था कि मुझे तो संन्यास ले लेना तो भाइयों को मारने से तो अच्छा है कि भीख मांग के खा लेना अगर तू संास न केवल अपय का भागी बनेगा बनन पाप का भागी भी बन क्योंकि ये पाप है तुम सारी जनता को उन लोगों के हवाले छोड़ के जा रहे हो जो अन्यायी है दुराचारी सिर्फ इसलिए कि जो सामने अन्याय और दुराचार करने वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं अगर वहां पर राक्षसों की सेना होती तो तुम भिड़ जाते गाजर मुंडी की तरफ आटने लग जाते उन लोगों को तो इसलिए तुम अपना मोह अपना लगाओ अगर तुम रखोगे और सन्यास न्यास लोगे तो तुम्हारा सन्यास पाप का जनक है और अगर तुम इन लोगों को हटाओगे मारोगे तो वो तो यूं भी मरने वाले हैं तुम निमित्त हो तुम अपने आप को मारने वाला मत समझना मारने वाला तो मैं बैठा हूं सब मरेंगे क्योंकि सबको मैं खा जाऊ उन्होंने अपने विशाल रूप बता दिया सबको अंदर खा जाऊ तो तुम तो निमित्त हो लेकिन तुम अपना कर्तव्य करते हुए यदि तुम ये काम करोगे बिना ये सोचे कि सामने कौन है ये भावनात्मक रूप से मत सोचना कि मेरे काका हैं मेरे दादा हैं ये मेरे बड़े पिताजी इन सब को मत सोचना तब जाके तुम कर्म कर्मफल से मुक्त हो सकते इसी को बोलते हैं कायावरोहण अपने शरीर से नीचे उतरो। हो बड़ौदा के पास में एक मंदिर है कायावरोहण का मंदिर उसका नाम है कायावरोहण यानी आप उस मंदिर में जाके अपने शरीर से नीचे उतर जाओ शरीर की भावना से नीचे उतर जाओ बड़ा सुंदर नाम है उसका हम जब तक शरीर की भावना में हैं, तब तक हम कर्मफल के भागी हैं जिस दिन हम अपनी आइडेंटिटी अपनी परिचय अपनी चेतना से लेने लगेंगे जब हम जानेंगे कि इस शरीर में रहने वाली चेतना मैं हूं उस दिन ये शरीर सेट बन जाएगा और आप बन जाओगे पोस्टमैन हमको कोई कर्मफल नहीं क्यों कि हम तो इस शरीर का काम कर रहे हैं इस शरीर को काम करने के लिए छूट दे रहे हैं कर जो करना है, हम इससे इन्वॉल्व नहीं है हम इसमें लिप्त नहीं है तभी वो कहते हैं कृष्ण लिप्त मत हो कर्म कर पर कर्म से लिप्त मत हो जब आप लिप्त हो जाओगे वो सोचोगे नहीं नहीं नहीं ये तो मीठा मीठा खा ये कडवा कडवा छोड़ दू अपने अपने वालों को बांट दो रेवड़ी बांट दो और जो पराया पराए हैं इन लोगों को निकाल दू तो फिर तुम निश्चित रूप से जीवन में कर्मफल के भागी हो और तुमको कर्मफल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा फिर जन्म मरण के चक्कर में फिर नए कर्म करोगे फिर नया जन्म लेना पड़ेगा ये फंडामेंटल बात है सीधी सी, सीधी सी सच्ची सी सहज सरल बात है अगर हम कहें कि तुम हत्या सरी के काम से मुक्त हो रहे हो और कंबल बांटने से फिर कैसा बन जाए एक गरीब आदमी सो रहा है तुमने कंबल बांटा सेठ जी गए रात में अपने सब नौकरों को लेकर सबको कम्बल दिए फोटू खिंचाए अखबार में आए फोटो दिया सेठ ने पचास कम्बल बांटे गरीब लोगों को लेकिन ये बंधनकारी कृत्य है क्यों कि तुमने एक परिणाम की जवाबदारी ली तुमने चाहा है कि इस सूफल का मुझे उपभोग करना है मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसका फल मुझे चाहिए तो फल की कामना अगर है आपके हृदय में तो ये कारक है वो पहले वाला कृत्य अगर पाप कृत्य बोलते हैं इसको वो लोहे की जंजीर है तो ये सोने की जंजीर है पर दोनों जंजीर है अगर आपको सोने के पिंजरे में भी कैद कर दें तो आपकी स्वतंत्रता तो गई सत्य कर्म ये है या आध्यात्मिक कर्म वो है गीता में कहते हैं उसको ओम तक कह के कार्य करो मतलब जो कुछ कर रहा हूं वो तेरे लिए कर रहा हूं और जो कर्म है वो सत्य है जिसके लिए कर रहा हूं वह भी सत्य है वो करने वाला भी सत्य है तू ही कर रहा है तेरे निमित्त तो तेरा कार्य कर रहा हूं जब यह भावना होती है तो हम उस पोस्टमैन की तरह कर्म मुक्त होते हैं और यही हमारी बीच की धारा है जिस पर चलने के लिए कठोपनिषद कहता है उत्तिष्ठ प्राप्य वरानिबोधित सुरस्य धारा निशिता दुर्दया दुर्गम पथस्तत् कवय वदन बड़ा कठिन रास्ता है तो विद्वान कहता है कि इस पर बारीक धार की तरह छुरे की धार पर चलने की तरह ये जो सेंटेंस है दुर्गम पथस्थत कवय वदनती और क्षुरस्य धारा विषिता दुर्गया विश्व प्रसिद्ध है इतना प्रसिद्ध हैं कि एक समरसेट मॉम नाम सुना सुनाओ अंग्रेज लेखक था अब तो नहीं है दुनिया में लेकिन जब वो था उसकी किताबें नॉवेल लिखता था वो उसकी किताबें विश्व प्रसिद्ध थीं उन्हें एक किताब लिखी थी ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज मानवता के बंधन और उस किताब का जब पहला पेज खोलो तो उस पर श्लोक लिखा हुआ था। ये लाइन लिखी थी और नीचे लिखा था कथा उपनिषद। आप लगा सकते तो उपनिषद की उसके हृदय में कितनी बड़ी श्रद्धा होगी उसने अपने जो जो उसने कथात्मक अपनी लिखा था उसके पहले पेज के ऊपर सिर्फ एक श्लोक उत्त किया इट इज डिफिकल्टी रेजर्स एज द से सल्वेशन इज़ दस सेल विद्वान लोग कहते हैं कि छे के धार पर चलना बड़ा कठिन है तो वैसा ही मुक्ति का मार्ग कठिन है इसलिए सावधान होकर चलो आपकी जरासी असावधानी आपको फिर संसार में गिरा देगी। इधर भी संसार है पुण्य का संसार इधर पाप का संसार है दोनों के बीच में पगडंदी है जो मुक्ति के राह पर ले जाती है अब हम कहें कि ये तो बात समझ में आएंगे लेकिन हम ये करें कैसे ये दृष्टि पैदा कैसे हो हमारे आश्रम का एकमात्र उद्देश्य है एकमात्र हमारी प्रार्थना है कि हे परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे दे जिससे तू संसार को देखता है तू संसार को जिस दृष्टि से देखता है उस दृष्टि से मैं देखने लग जाऊंगा तेरी आंखें उधार दे, दे बस यही हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि जिस दृष्टि से संसार को परमेश्वर देखता है परमेश्वर वो अपने अंग के रूप में देखता है संसार अब इस बात को हम अभी समझ में आ जाएगी जब हमें समझेंगे कि संसार क्या है एक अगले पांच मिनट में ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि संसार एक इकाई है जैसे कार हम जैसे सामान्य जिंदगी में कार देखते हैं कार एक इकाई है इकाई का मतलब ये होता है कि उसका हर अंग बराबर का महत्वपूर्ण है हम कहते ब्रेक ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरा बोले ना एक्सलेटर महत्वपूर्ण है हम बोले कि टायर महत्वपूर्ण है स्टीयरिंग महत्वपूर्ण है कि इंजन महत्वपूर्ण है क्या हम कोई जवाब है, है हमारे पास नहीं बराबर से सब महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से किसी के बगैर काम नहीं चलना इनमें से एक भी चीज़ खराब होगी तो कार खराब हो जाएगी नहीं चल इसलिए कार क्या है एक यूनिट है ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड भी एक यूनिट है और उस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है जैसे पेड़ में पत्तियां अलग अलग दिख सकती है। पर सब एक ही जड़ से पानी खींचती हम सब की जिंदगी की जो धड़कन है वो एक ही श्रोत से आती है और उस श्रोत का नाम यहां पर हम शिव देते हैं ये केंद्र ये केंद्र ही परमेश्वर है ये केंद्र ही परशिव है और यह केंद्र ही इस विश्व की ब्रह्मांड की धड़कन है यहीं से वो सारी ऊर्जा प्राप्त होती है यह केंद्र शिव है और यह परिधि संसार है संसार की दौड़ परिधि की तरफ है हम एक परिधि तक पहुँचते पहुँचते हमारा नया टारगेट बन जाता है कि बस उतना काम कर ले फिर तो फिर फिर रिटायर हो रहा हूँ तो मैं सब ये काम करूंगा भगवान का नाम लूंगा लेकिन वहाँ जाते जाते फिर कहता नहीं ये बस ये बच्चे का जरा एजुकेशन हो गया फिर फिर वहाँ जाते जाते बस ये बच्चे का ब्याह होने वाला है इसके बच्चे के बच्चे का बस ये हो गया या हमारी नई परिधि नई परिधि नई परिधि होती चली जाती है और उन परिधियों की दौड़ लगाते लगाते क्योंकि हर परिधि के बाहर एक बड़ी परिधि है हर क्षिज के बाद में एक नया क्षिटिज दिखाई देता है तो हम इस दौड़ में संसार की तरफ तो दौड़ते चले जाते हैं दौड़ते चले जाते हैं और हम फिर मरते हैं जब हम नए जीवन में उठते हैं दौड़ फिर शुरू हो जाती है क्योंकि मरते वक्त हमारी जो वासना थी वही वासना अगले जन्म में प्रबल हो जाती है और वही वासना हमको फिर परिधियों की ओर दौड़ा ले जाती है तो उस दौड़ से अगर हमको बाहर आना है तो केंद्रों में होना जरूरी है अंतर यात्रा जारी करना जरूरी है अभी तक हमारी यात्रा बाहर आती है नया मकान बना लें नई कार खरीद लें बच्चे का बहुत कर लें नई नौकरी आ जाए तरक्की मिल जाए धन और मिल जाए दो चार और जमीन खरीद लें बुढ़ापे की व्यवस्था कर रहे हैं ये हमारी दौड़ कभी खत्म होएगी नहीं पक्का क्योंकि आप जितनी व्यवस्था करोगे कुछ व्यवस्थाएं शेष रह जाएंगी और नई इच्छाएं पैदा हो जाएंगी इसलिए इच्छा का नाम है संसार इच्छा है संसार हमारे गुरुदेव ने हमको यही पूछा कि संसार की क्या परिभाषा तो हमने कह तो बहुत बड़ी परिभाषा है धरती भी है चंद्रवाणी नक्षत्र भी तारे एक शब्द भी नहीं बता सकते एक संसार की परिभाषा वो बोले इच्छा इच्छा है ना संसार और और शून्य शून्य है है पर हम दर्शन में मतलब होता है और फिर बोले इच्छा का शून्य से गुणा करो इच्छा शून्य होते हो सब शिव हो जाएगा क्योंकि सब शून्य हो, हो जाता है शून्य का गुणा किसी ने भी करो सब शून्य हो जाएगा कितनी बड़ी संज्ञा शून्य का गुणा करो शून्य हो जाएगा इसलिए जिसका शिव का अनुग्रह जिस पर होता है वो शिव हो जाता है उसके लिए कहाँ कैसा था वो पापी था पुण्यात्मा था हत्यारा था वो सब बातें गौण हो जाती हैं वो शिव हो जाता है शिव का प्रसाद पाती वो शिव हो जाता है इसलिए इच्छा शून्यता वो आपको शिव बना देती है अब हम कहें कि यह ये संसार यहाँ से चल के यहाँ तक कैसे आया एक समय था जहाँ समय शुरू हुआ वहां से समय की गिनती शुरू हुई वहां से अंतरिक्ष भी बना और अंतरिक्ष बना तो उसके अंदर ऊर्जा का घनीभूतिकरण होकर पदार्थ भी बना इन सब का उद्गम एक ही क्षण में हुआ उस क्षण को विज्ञान बोलता है बिग बैंग बोलता है उपनिषद हिरण्यगर्भ बोलते हैं हिरण्य गर्भ में सोने का अंडा था जिससे ब्रह्मांड बना तो वो जो पहला क्षण था उसमें ब्रह्मांड बना अब हम एक बात बताएं आप एक प्रश्न समझ में आता है कि हमको एक मोहनजोदड़ो के सभ्यता में एक मटकी मिली। ये किस बात का प्रमाण है कि एक कुमार था अगर कुमार नहीं होता तो मटकी नहीं होती जिसने बनाई मटकी वही कुमार था यानी एक कुमार का प्रयोजन था कि मटकी मुझे चाहिए बनाना है इसलिए मैंने उसके लिए श्रम किया मट्टी खट्टी करी पानी लाया चाख लाया उसको बनाया उसको रंगना पोता उस पर डिजाइन बनाई और तो इस तरह मेरा प्रयोजन था कि मैं कुम्हार हूँ मेरा प्रयोजन है कि मुझे मटकी बनानी है तो वो मटकी बन गई लेकिन मैं रहूं ना रहूं वो मटकी जब तक है वो मेरे प्रयोजन को सिद्ध करती है सिद्ध करती है कि इस मटकी के जन्म के पहले एक कुमार था उस कुमार के अंतर में उसके भीतर में उसके भीतर के भीतर में उस मटकी ने जन्म लिया बाद में उस मटकी का उसको ख्याल परिपक्व हुआ उसके बाद में उसने बाहरी तौर पर उस मटकी को जन्म लिया मटकी का प्रसव हुआ यानी कहां से हुआ कुमार की चेतना में मटकी बनी और उसमें प्रसव हुआ वो मटकी संसार में ऐसे ही परसू के अंदर इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ उस ब्रह्मांड का फिर प्रसव हुआ उसी प्रसव को हम बिग बैंग बोल रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी का प्रयोजन नहीं होगा कोई घटना नहीं घटती क्योंकि किसी भी घटना के पीछे एक चैतन्य चाहिए जो जिसका प्रयोजन है उस घटना में ये स्वयं सिद्ध है इसको सिद्ध करने के लिए कोई अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत नहीं हम समझते हैं कि कोई भी घटना तभी घटेगी जब उस घटना के पीछे किसी का प्रयोजन होगा जब किसी को मतलब नहीं है वो घटना कभी नहीं घटेगी और कोई घटना घटित इस बात को तस्दीक करने के लिए एक चेतना जरूरी है जैसे जंगल में एक संगीत बजा वहाँ तो किसी ने नहीं सुना फिर आप कैसे कहते हो कि संगीत बजा किसको मालूम है कि संगीत बजा? किसी ने सुना ही नहीं तो फिर कैसे बोल सकते हो कि संगीत बजा? और अगर तुमने सुना है तो तुम तस्दीक कर रहे हो इसलिए बजा इसलिए एक चैतन्य के बगैर किसी घटना को तस्दीक करना एंडोर्स करना संभव नहीं तो एक घटना घटी ये सिर्फ एक चैतन्य बोल सकता है कि घटना घटी तो ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की घटना घटित तो उस समय एक चैतन्य उपलब्ध था अगर वो नहीं होता तो फिर क्यों घटती घटना किसका प्रयोजन था उसको घटना की घटना में इसलिए ब्रह्मांड के बनने की घटना के घटने में उस चैतन्य का प्रयोजन था जो अकाल है जो सनातन है जो समय से भी पहले जो समय का आविर्भाव उससे हुआ है अंतरिक्ष का अविर्भाव उससे हुआ है और सारा संसार उससे निकला है क्योंकि वो अकाल थे इस बात को हमारे ऋषि जानते थे गुरु नान जानते थे एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भह निर्भय अकाल अजुमी सैबम गुरु प्रसाद ये हर जगह चलती है रिकॉर्ड चलती लगातार एक वो एक था क्योंकि दो चार वर्षीय थे वो सर्वोच्च शक्ति एक थी, थी। तो वो ओंकार थी यानी कॉन्शियसनेस थी ओंकार का मतलब होता है चैतन्य सतनाम है न वही कुछ भी नाम रख दो उसका उस चेतन का वही सतनाम है बाकी सब झूठे नाम हैं हम कहते हैं कि रामलाल है झूठ ये ओंकार है हम कहते हैं कि बिल्डिंग है झूठ ये ओंकार है ये संसार है झूठी यह ओंकार है क्यों? कि उसी से सब कुछ बना है तो फिर वही है ना बाकी जितने नाम रखे तुमने जमीन आसमान नक्षत्र तारे चांद सितारे कुछ भी बोलो ये सब झूठ है सतनाम तो एक ही है तो एक ओंकार सतनाम और करता है करता पूरक वही करता है उसी ने बनाया संसार वही पूरक है न पूर्वज है सबका हम कह मेरे बाप का बाप कौन उसका पिता कौन उसका पिता कौन उसका पिता ये सत, सत श्रृंखला कहीं तो अंत होगी तुम कहते नहीं नहीं अंत के बाद में उसका भी पिता है तो फिर ठीक और आगे बढ़ो लेकिन कहाँ क्योंकि श्रृंखला का अंत शिव में जाकर वही है जो अजन्मा है जितने देवी देवताओं सबके माँ बाप है इनके कोई नहीं ये अजन्मा है ये पृथ्वी के जन्म के प्रयोजन में शामिल पृथ्वी के जन्म का प्रयोजन इन्हीं का था उसी चेतना का था इसलिए उन्होंने जब पृथ्वी को जन्म दिया तो उनके पास कोई ऐसा ठेकेदार तो नहीं था कि तुम भैया इसके चंद्रमा तुम बनवा दे, धरती तुम बना देना इसलिए उसने अपने आप को इस विश्व के रूप में प्रस्तुत किया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, नहीं था कोई चारा नहीं था इसके सिवाय कि खुद को इस विश्व में बदलता अब हमको समझ में आता है कि हम सब क्यों जुड़े क्यों हम एक ही चेतना के अंदर हैं क्योंकि एक ही श्रोत से सब ऊर्जा ले रहे हैं क्योंकि एक ही श्रोत से आए हैं एक ही जड़ से आने वाली अलग अलग पत्तियां हैं इसलिए आप में और मुझ में क्या भेद है कुछ भी नहीं तात्विक रूप से हमने कोई भेद नहीं पारमार्थिक रूप से हम में, आप में मुझ में और किसी पत्थर में किसी पत्थर में और दूसरे पत्थर में कोई भेद नहीं है चंद्रमा में और सितारे में सितारों में और सूर्य में सूर्य और धरती में कोई भेद नहीं है मुझमें और किसी अन्य में और किसी अन्य के किसी अन्य से कोई भेद नहीं क्यों कि सब ओंकार है सब में एक ही चैतन्य धड़क रहा है क्योंकि उसी श्रोत से आया क्योंकि उस पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना कि कहीं अलग अलग बनाए उसने तो अपने आप को इस रूप में उकेरा जब उसने अपने आप को इस रूप में उकेरा तो इतनी भिन्नता जो हमको दिखाई देती है वो झूठ नाम है सतनाम नहीं सतनाम तो एक ही है इस तरह जब हम जानते हैं इस केंद्र को जानते हैं तो हमारी अंतरयात्रा इस केंद्र की ओर बढ़ जाती है अंतरयात्रा इस केंद्र की के जब आती है हम अंतर्मुखी हो जाते हैं अपनी चेतना के प्रति जागरूक हो जाते हैं हम अपनी चेतना के प्रति इतने जागरूक हो जाते हैं कि हम उस शुद्ध चेतना को पहचानना चाहते हैं तो जब हमको गुरु ये ज्ञान देते हैं समझाते हैं इस विद्या को आसान भी है शुरू में समझना शुरू में हमको अपने आप की जमीन तैयार करना पड़ता है तो समझ के लिए तीन स्तर हैं स्तर है कि जब हमको सेलिब्रल लेवल है मानसिक स्तर पर वो बात समझ में आती है तो वो जब पहली बात आपको जब कोई समझी जाती है तो हम मानसिक स्तर पर समझ में आती है जब हम उस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं हम उसका एनालिसिस करना लग जाता है तो इसको कहते हैं हम श्रेणिकल परसेप्शन या मानसिक स्तर पर बात समझना है। दूसरी बात है इमोशनल परसेप्शन हार्दिक स्तर पर वो बात समझना है। आ यानी हमको उस बात से मोहब्बत हो गई उस ज्ञान से मोहब्बत हो गया अब ऐसे लगने लगा इस ज्ञान के बघैर मेरे जीवन में कोई साथ और तीसरा है इंटीट्यूव परसेप्शन जबकि वो अंतर्ज्ञान के साथ एक हो गया वो, वो ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान अंतर्ज्ञान से प्रकट हो गया जैसे हमने एक बीज बोया ज्ञान का और उसका अंकुरण हो गया वो अंतर ज्ञान से आता है। ये ज्ञान नॉन राशनल नॉलेज एक राशनल नॉलेज है किताबी ज्ञान पहली किताब के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी किताब पढ़ोगे पहली लाइन के बाद दूसरी दूसरे के बाद तीसरी इसमें क्रम बदलना संभव नहीं है एक क्रमिक ज्ञान है इसको राशनल ज्ञान बोलते है ना एक होता है इरराशनल ज्ञान बेस रिपेयर का ज्ञान एक कक्षा पाँचवीं पढ़ने वाला विद्यार्थी ग्यारहवीं कक्षा की किताब पढ़ रहा है और वो उल्टी तरीके से पढ़ रहा है पागलपन कर रहा है कुछ नहीं समझ में है मेरे को आपकी इंजीनियरिंग की में तो कुछ पर नहीं पड़ेंगी है या फिर एक पागलपन करता है व्यक्ति कुछ तो भी बातें करता है कि इराशनल नॉलेज तो एक ही क्रमब्ध ज्ञान एक इराशनल एंड ज्ञान और तीसरा है नॉन राशनल नॉलेज नॉन राशनल समग्र ज्ञान जिसके अंदर कोई क्रम की जरूरत नहीं है एकाएक जैसे शक्तिपात होती है एकाएक आपके हृदय के अंदर वो बहुत पैदा हो जाता है परमेश्वर उसके लिए आपको बाहर से किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है न स्कूल जाने की जरूरत है न कॉलेज जाने की न किताबें पढ़ने की वो ज्ञान आपके अंदर है ही सदा से था सदा से है क्योंकि अंदर आपकी आत्मा शिव के सिवा कुछ है सारा सांसारिक ज्ञान उसी से निकला है और वो स्रोत आप स्वयं हो तो उसके अंदर से आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसलिए वो ज्ञान जब आपको भीतर से बोध होता है उसको बोलते हैं नान राशनल नॉलेज अक्रम ज्ञान इसलिए शिव का नाम अक्रम भी है शिव का हम अक्रम भी बोलते हैं और चूंकि वो समय से परे है इसलिए उसको महाकाल भी बोलते हैं इस तरह से हम जब ये जानते हैं कि सब कुछ एक यूनिट है हमारे बीच में आपके बीच में किसी और के बीच में को कोई भेद नहीं है तब हम इस संसार में एक अलग तरह से व्यवहार करने लगता है हमारी एक दृष्टि बदल जाती है हम किसी का नुकसान करने के पहले सोचते हैं कि नुकसान उसका कर रहे हो तो हम मैं ही तो हूँ इस रूप में मैं ही हूँ किसी का प्रतिस्पर्धा करने में किससे प्रतिस्पर्धा कर कोई दूसरा हो तो प्रतिस्पर्धा करूँ मैं ही तो हूँ ये मेरा मोहब्बत करने वाला दोस्त है नफरत करने वाला दोस्त है फिर भी ये तो मेरा ही मैं ही मेरा ही रूप है, में मैं इसलिए जब आपके हृदय के अंदर अद्वैत की भावना जाग जाती उस समय ईर्ष्या घृणा प्रतिस्पर्धा क्रोध समस्त रूप से शांत हो जाते हैं हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं और अंदर से जब ये सब शांत हो जाती हैं लहरें तो उस तालाब में से कीचड़ भी हट गया गंदगी भी हट गई जो वीड़ सुखी आई थी वो भी हट गई तब उसके अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है ऐसे ही जब हमारे हृदय में ये सब कुछ शांत हो जाता है ईर्षा नहीं है प्रतिस्पर्धा नहीं है घृणा नहीं है परायापन का भाव नहीं है किसी को उल्टा पटकना नहीं है किसी से कुछ लेना नहीं है किसी को कुछ देना नहीं है उस शांत मन में मेंसेप्शन पैदा होता है। उसी शांत मन में अंतर्ज्ञान प्रखर होता है उसी शांत मन के अंदर वो हमारा बोया गया बीज सफल होता है अन्यथा यहाँ पर बोया गया बीज मर जाता है इसलिए खाली ज्ञानी होने से कुछ नहीं होना खाली पद से नहीं कुछ नहीं होगा जब तक कि वो बीज आपके अंतस में जाके फिर जाके फलीभूत नहीं होता इसलिए तीन स्तर इस हैं ज्ञान के मानसिक हार्दिक और तात्विक जब भीतर अंत चला जाता है तात्विक ज्ञान पैदा होता है और वो जब तात्विक ज्ञान पैदा होता है उस समय हमारी समग्रता से चिंतन होता है पूरे ब्रह्मांड को हम एक समझने लगते हैं तो आरंभिक रूप से जब हम इस संसार में जागरूक होते हैं समझते हैं कि प्रश्न आया दिमाग में कि मेरा जीवन व्यर्थ न जाए उस समय हमारी चेतना कैसी है टिमटिमाती हुई चेतना है जिसको सिंटिलेटिंग अवेयरनेस बोलती है टिमटिमा रही चेतना कभी मेरा मन इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा, जा, जा रहा है कभी सोच रहा खा कभी सोच रहा कभी लगता है भोग लूँ इस तरह की भावना के साथ जब जिंदगी है वो सिंटिलेटिंग अवेयरनेस जैसे कि चमगा जड़ की तरह चमकती हुई कभी मान इधर कभी मनी धर कभी मनिधर ये चंचलता मन की दूसरे में जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं वो कहता है मन को शांत करो एकाग्र करो ध्यान करो उस समय में दूसरा नंबर की अवेयरनेस पैदा होती है वन पॉइंटेड अवेयरनेस या एकाग्र चित्तता जो चंचल चित्तता से आग एकाग्र चित्तता आती एकाग्र चित्तता से हमारा ध्यान किसी एक बिंदु पर स्थिर होने का प्रयास करता है लेकिन ये टारगेट नहीं है ये अंतिम गंतव्य नहीं है अंतिम गंतव्य तो वो है इंटीग्रेटेड अवेयरनेस यानी पूरे ब्रह्मांड का समग्र चिंतन एक साथ शिव के रूप में उसमें फिर हम नहा रहे हों धो रहे हों कपड़ा कर रहे हों कपड़े पहन रहे हों कपड़े उतार रहे हों कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी अवेयरनेस हमारे इंटूट लेवल पर चली जाती है जब हम कुछ भी करते हैं तो उसी के अनुकूल करते हैं उस बोध के अनुकूल करते हैं तब तो वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि जब हम उसके सानिध्य में जाते हैं तो उसके चेहरे से व्यक्तित्व से मोहब्बत झलकती है उसके चेहरे से प्यार झलकता है कगणा झलकती है जब हम उसके पास जाके बैठते हैं तो मन में मात्रत्व की तरह भाव पैदा होते ऐसा लगने लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मैं बैठा हूँ बस यही मेरा कल्याण कर देगा ये बात तब होती है जब उस व्यक्ति में इंटी अवेयरनेस समग्र ज्ञान हो वो इंटीग्रेटेड अवेयरनेस समग्रता का ज्ञान तो ज्ञान के तीन स्तर वो ऐसे ही तीन स्तर हमारे प्रयास के भी जो हमारे प्रयास इसमें काश्मीर शिव दर्शन में होते हैं एक पाए, एक पाए, एक शाम्भाव पाए, आणव पाए वो है जिसमें हम बाहर का सहारा लेते हैं मंदिर का या मस्जिद का या मूर्ति का तीर्थ का उपवास का कथा जब का माला ये सब सहारे लेते।, लेते हैं ये आड़वोपाय है हमने संसार के सहारे लेते हैं मूर्ति क्या है संसार का हिस्सा है हम उसका सहारा लेते तब जाके हम एकाग्रता पैदा कर सकते हैं वन पॉइंटेड अवेयरनेस जब हम थोड़े परिपा होने लगते हैं हम अपने शरीर को संसार का हिस्सा मान के फिर उसका सहारा लेने लगते हैं तो ये आणु का उच्चतर स्तर है जब हम अपने शरीर को जैसे अपने लिंब काग्र के ऊपर ध्यान करा भ्रू मध्य पर ध्यान किया इस तरह से जब ध्यान करते हैं तो ये उसका अगला स्तर है जब हम वन पॉइंटेड अवेयरनेस को और उच्चतर स्तर देते हैं वह अपने शरीर पर बाहर की मूर्ति चली गई मंदिर चले तीर्थ चले पवित्र मंदिरें चली गई अब हमको ना मंदिर जाना ना मस्जिद जाना मस्जिल से जाना ना किसी नदी में नहाना न ना कोई माला जपना लेकिन अब हम अपने शरीर के भीतर परमेश्वर का ध्यान करेंगे उसमें एकाग्रता आएगी उस एकाग्रता के बाद में एकाएक किसी दिन हमारा अंतर चेतन जाग उठेगा इसी को बोलते हैं कुंडली में जागरण जब कुंडली में जागती है तो आप, आपके भीतर एक बोध का फुवारा निकलते उसके अंदर समस्त ब्रह्मांड एक हो जाता है और उसको तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड अवेयरनेस या समग्र चेतना उस चेतना का नाम है समग्र चेतना उस समग्र चेतना में जब हम चैतन्य हो जाते हैं उसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाती है हम वो नहीं रह जाते जो थे एक हमारा नया जन्म हो जाता है हम द्विज हो जाता है वास्तविक अर्थ में ब्राह्मण हो जाते हैं है। हम किसी भी जात में पैदा हुआ लेकिन हम उस दिन ब्राह्मण हो जाते हैं जिस दिन हमारी इंटीग्रेटेड अवेयरनेस जाग जाती जिस दिन हमारी अंतर चेतना जाग हुआ उस दिन हम शिव हो जाते तो इस तरह से हम ब्रह्मांड के मूल अस्तित्व को समझें कि वो एक बिंदु स्वरूप था जिसकी न लंबाई न चौड़ाई ना ऊंचाई थी न वो समय से बंधा हुआ था क्यों? कि समय और अंतरिक्ष दोनों एक दूसरे के पहलू है समय के बिगड़ अंतरिक्ष नहीं रह सकता और अंतरिक्ष के बिगड़ समय नहीं रह सकता यह आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया था और जब समय नहीं था और अंतरिक्ष नहीं था अस्तित्व तो था क्योंकि उसका ही तो प्रयोजन था इस ब्रह्मांड के निर्माण अगर उसका प्रयोजन न होता तो ब्रह्मांड बनते ही नहीं उस चैतन्य के प्रयोजन से ब्रह्मांड बना इसलिए वो सनातन है और वही हमारा निर्देश तो हम उस उद्देश्य को प्राप्त करना यानी शिव स्वरूपता अपने हृदय में इस स्तर तक लाना ये जब होता है तो हमारी नजरें बदल जाती हैं हम इस ब्रह्मांड को अपने अंग की तरह देखते हैं फिर भला क्या मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ के प्रति जुर्म कर सकता है क्या मेरा हाथ मेरे कान के प्रति जुर्म कर सकता है क्या मेरी आँख मेरे हाथ पैर के प्रति कोई कल्याण या पुण्य कर सकती है वो पुण्य पाप से पढ़े मैं मेरे हाथ को दूसरे हाथ से संभाल लेता हूँ तो क्या पुण्य हो गया एक हाथ से मच्छर मार दे तो मेरा देख हो गया क्यों कि मैं अपने ही शरीर के प्रति जैसे पाप पुण्य से मुक्त हूं नहीं कर सकता पाप खुद के प्रति वैसे भी मैं मुक्त हूँ इस ब्रह्मांड के प्रति पाप इसी की भाषा परिभाषा में उपनिषद ने लिखा है न पापम पुण्य लेकिन कब आज नहीं जब तक हम अपने चमड़ी के भीतर मैं और इसके बाहर संसार को अलग अलग मानते हैं तब तक तब तक पाप भी है पुण्य भी है बेड़िया भी है पुनर्जन्म भी है जिस दिन से हम मानते हैं कि यह ब्रह्मांड एक यूनिट है और मैं इसका एक अभिन्न हिस्सा हूं जैसे कि सब उस स्थिति में न पाप है न पुण्य है क्योंकि आपकी नजर अपनी ही विकसित सृष्टि के ऊपर कार्य करने की जैसे मैं नहाता हूं तो यह क्या पाप है या पुण्य न यह पाप है ना पुण्य है क्यों नहाना है मेरी मर्जी आज आजी नहाने का नींद नहाया ये मेरी मर्जी तो उस समय में साधक किसी भी विधि निषेध से मुक्त है जब वो इंटीग्रेटेड अवेयरनेस का हिस्सा हो जाता है तब तो वो किसी भी विधि निषेध से मुक्त तो विधि निषेध के अंदर रहते हुए कि नहीं ये तो उपवास करूंगा ही करूंगा मैं तो जल चढ़ाऊंगा उसके बाद ही भोजन करूंगा ये एक आरंभिक स्तर आण उपाय तक ठीक लेकिन हम जैसे ही अगले स्तर पर जाते हैं इसको छोड़ना जरूरी है संसार को शरीर पे आना जरूरी है फिर शरीर को छोड़ना है फिर आत्मा पर आना जरूरी इसको बोलते हैं केंद्रोन्मुख होना बाहर से भीतर की यात्रा करूँगा ले संसार जिसमें मंदिर है मस्जिद है गुरुद्वारा है, पवित्र नदियाँ हैं तीर्थ स्थान हैं सब जगह घूमने से हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम पैदा होता है उसके पीछे अंदर यात्रा शुरू होती है उसके बाद हम एक जगह बैठ कर ध्यान करते हैं अपने शरीर पर ध्यान करते हैं फिर शरीर का ध्यान अंदर उतरता उतर चला जाता है एकाग्रता से हट के समग्रता पर चला जाता है और उस स्तर पर जब जाता है तो वही इंटीट्यू परसेप्शन है वही शिव का ज्ञान है शिव का प्रकाश तो इस तरह से हमारी अंतर यात्रा करने की प्रबल इच्छा को लेकर या अंतर यात्रा करने के उद्देश्य को लेकर हम इस आश्रम में एकत्रित हम चाहते हैं कि हम इस आश्रम में एकत्रित हों और हमारी सबकी अपनी अपनी यात्रा शुरू हो ये अंतर यात्रा तभी शुरू होगी जब हम इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे विज्ञान भैरव नामक एक ग्रंथ है जो काश्मीर शिव दर्शन का एक हिस्सा है काश्मीर शिव दर्शन में जो मूल ग्रंथ हैं सबसे पहला है, सब है शिवसूत्र जिसके हम यहाँ दो साल तक चर्चा कर चुके और आगे आने वाले समय में और भी निश्चित रूप से फिर अवसर आएंगे जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो सतोत्तर सूत्र में पूरे ब्रह्मांड की संरचना हमारे कर्तव्य हमारे तरीके सब सिखा दिए उसमें सत्योत्तर सूत्र हैं दूसरी है परमार्थ सा जिसके अंदर शिव और शिव को प्राप्त करने और शिव क्या है उसको प्राप्त करने के लिए शिवोत्तरता तक जाने का क्या रास्ता है परम यानी सर्वोच्च अर्थ है ना धन जो सर्वोच्च धन है वो शिव और उसका सार यानी शिव का स्वरूप वो उस ग्रंथ का नाम है परमार्थ सार तीसरा स्पंदकारिका है जिसमें ब्रह्मांड जिस प्रथम स्पंद से निकला है उस स्पंद का महिमा वर्णन और उस ब्रह्मांड के बनने की क्रिया है ये बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझाई गई उसमें स्पंदकारिका उसके बाद है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है वो स्मरण जो हम भूल गए हम श्यू थे श्वत्ता से इस जीवितता का आ गए लेकिन हम अपनी शुद्धता को भूल गए हैं उसके स्मरण करवाने के लिए एक ग्रंथ है उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा है छोटा सा ग्रंथ है उसमें बीस लोक है लेकिन उस छोटे से ग्रंथ के अंदर उन्हें हमको बता दिया कि हम अरे इस ब्रह्मांड में स्थिति क्या है हम कौन है अगला ग्रंथ उसका है ईश्वर प्रतिविज्ञ इसका नाम है तंत्रालोक तंत्रसार और अभी हम जो विज्ञान घरों पढ़ रहे हैं वो भी काश्मीर शिव दर्शन का अभिमय हिस्सा है विज्ञान घरों में शिव पार्वती संवाद है यानी कोई अपने आप से बात कर रहा है अब स्वयं अपनी चेतना से बात कर रहा है शिव अपनी ही चेतना से बात कर रहा है अपनी ही जैसे शिव हैं वो पार्वती है, से बात कर रहे हैं और पार्वती प्रश्न करती है कि आप को समझने का आप तक पहुंचने का आपको जानने का उपाय बताइए तो शिव कहते हैं कि अत्यंत गुई बात है क्योंकि मुझे जानते से वो शिव हो जाएगा तुलसीदास जी जैसे कह गया ना जाना तो तुम्हें तुम्हें हो जाए जैसे जैसे ही तुमने जिस, जिसने भी शिव को जाना वो शिव ही तो हो जाएगा इसलिए बोले बहुत गुहे ज्ञान है लेकिन तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ बोले कि मेरे को परावाणी में नहीं मेरे को तो वेखरीवाणी में सुनना है संसार की भाषा में सुनाइए अंदर अंदर तो सब जानते हो मुझे तो आप प्रखर संसार की भाषा में सुनाइए तब शिव ने अनुग्रह करके 112 सौ बताई कि इन एक विधियों में कोई ना कोई एक विधि हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई एक विधि कारगर है जिसके द्वारा वो आत्मबोध प्राप्त कर सकता है जो इंटीट्यू परसेप्शन प्राप्त कर सकता है जो केंद्र की यात्रा शुरू कर सके उन्होंने अनुग्रह करके जो 112 विधियां बारह बताई हम इन्ही विधियों का यहाँ पर आजकल वाचन और चिंतन कर रहे हैं अब उन्हीं विधियों का प्रयोग भी कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि उन विधियों का हम यहाँ पर प्रैक्टिकली या वास्तव में करके देखें कहाँ हमारा हृदय एक आएक, किसी विधि पर आ जाता है और फिर वो विधि हमारे अंतस में हमारे अंतर चेतना में प्रविष्ट करके एक पल्लवित पुष्प बन जाती है तो ये हम करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर जो विधियाँ हैं क्या है 112 सौ बारह विधियाँ मूलतः ये विधियाँ क्या है शिव के पांच कर्म हैं जिस चेतना में ब्रह्मांड को बनाया उसके पांच कर्म हैं सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह ये पांच कर्म हैं इतने वैज्ञानिक तरीके से समझ में आती बात कि उसने सृष्टि करी ब्रह्मांड बनाया अपने आप से बनाया उसने व्यवस्था बनाई उसके नियम बनाए उसका गणित बनाया उसने जूलॉजी बनाया कॉडमी के नियम बनाया गणित के नियम बनाए भौतिक शास्त्र के नियम बनाए वो सारे नियमों का अनुकूल वो सृष्टि पालित है सृष्टि पाली जा रही है चल रही है मैनज हो रही है तो इसको बोलते हैं स्थिति और तीसरा संवाद क्योंकि वो जब इस खेल से संतुष्ट हो जाएगा असल संसार इसको आपने आपने समा क्योंकि उसी से निकले वापस उसी में चले जाएगी जिस घर से कोई जाता है नौकरी पेशे पर पे, वापस घर में आ शाम को बोला घर पे आ जाता है वैसे ही शिव ने ये ब्रह्मांड को बनाया खेला वापस अंदर अपने आप में समेट लेगा तो इसको बोलते हैं समूह लेकिन जिस जब स्थिति है अब इस स्थिति में हमको लगता है कि हम इस जीवन मरण के खेल से जरा बाहर आना चाहते हैं हमको मंजूर नहीं है अभी फिलहाल बहुत प्रॉब्लम देता बहुत तकलीफ देता है जब बूढ़े होते हैं बीमार होते हैं मृत्यु करीब आती है बहुत भय देती है हृदय में बहुत दर्द होता है तकलीफ होती है, मुझे इस तकलीफ के बाहर आना है तो क्या मुझे उस अमृत का स्वाद मिल सकेगा तो इस प्रश्न का जवाब है उनका पांचवा कृत्य अनुग्रह आप यहाँ चौथा कृत्य चौथा कृत्य है तिरोधर इस सृष्टि में ये भी ओंकार है ये भी ओंकार है ये भी ओंकार है लेकिन हमको क्या दिखता है ये तो आश्रम है ये तो महेश्वर है ये तो बदमाश ये तो चोर है ये तो बीमार है हमको हजारों संख्याएं दिखाई देती हैं शिव दिखाई नहीं देता जो है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वही आप दिखाई देते हो मकान दिखाई देता है संसार दिखाई देता है सत्य में ये नहीं है सत्य में शिव ही है क्योंकि तो उसे ने अपने आप से तो बनाया संसार तो और कुछ हो भी कैसा सकता है वो अकेला ही है तो भिन्नता जो दिखाई देती है वो नकली है जो हमारी दृष्टि माया की वजह से भिन्नता की दृष्टि है और जब अभिन्नता की दृष्टि पैदा हो जाती है उस समय संसार शिवमय दिखाई देने लगता है और इस संसार में और मुझ में अपने में कोई फर्क दिखाई नहीं देता ये स्थिति जब आ जाती है उस समय हम पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि ज्ञानी को कोई कर्म शेष नहीं वो क्या करता है वो पाप करता दिखता है क्यों गुरुदेव पाप कर रहे हैं कोई पाप नहीं कोई पुण्य है अगर सत्य नहीं अंदर ज्ञान है तो कोई पाप पुण्य नहीं है और अंदर ज्ञान नहीं है तो पुण्य भी पाप है पुण्य भी पाप है क्यों कि पुण्य में तो उतनी बड़ी बेड़ी है जितनी पाप पाप से दुख भोगने के लिए संसार में शरीर लेके आओगे पुण्य के लिए सुख भोगने के लिए संसार में शरीर लेके आओगे पर संसार में आना ये तो भोल महापाप संसार में फिर से आना महापाप है इसलिए संसार में ना आए उसका प्रयास करना ही पुरुषार्थ और उस मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए दृष्टि बदलना है कर्म बदलना है दृष्टि बदलना है कर्म अपने आप वैसे हो जाएंगे जैसे सेठ की इच्छा है जैसे सांवरिया सेठ की इच्छा है सेठ ने क्या रिश्वत दिया होती है भी हमको क्या लेना देना जैसे सेठ ने बोला वैसा कर दिया जैसी चिट्ठिया वैसी देनी हम जब परमेश्वर का कार्य समझकर अपना कार्य करेंगे तो हम किसी भी कर्म फल से मुक्त होते गीरा जी ने भी कृष्ण जी ने यही बोला कि तुम कौन होते हो ड्यूटी चुनने वाले तुमको नैसर्गिक रूप से जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य कर्म को करते हुए ही तुम मुक्त हो सकते हो कर्तव्य कर्म को करते हुए ही तुम ज्ञानी हो सकते हो मुक्त हो सकते हो लेकिन अपने कर्तव्य से इतर कर्तव्य को तुम पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मुक्ति में वो बाधा थी दूसरों के कर्मों को अपना कर्म बनाने की कोशिश करोगे तो वो बाधा थी इस बात को लेके आलोचनाएं भी समाजवादी लोगों ने आलोचना करी कि भैया क्यों एक गरीब आदमी है सेवा कर रहा है तो क्या जिंदगी भर सेवा ही करा करे कृष्ण ने या वेद ने या मनुस्मृति ने या किसी पुराण ने कभी नहीं कहा कि किसी सेवक को मोक्ष मिल नहीं सकता ऐसा कहीं भी मिले वो अपना कर्तव्य करते हुए मोक्ष का पूर्ण हकदार है क्योंकि वो मनुष्य है मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी नैसर्गिक जिम्मेदारी को निभाते हुए उस मुक्ति के लिए हकदार है ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है जब नई समझ में आती है तो हम आलोचना करते आलोचना तो भी करते कि कृष्ण ने जबरदस्ती लड़वा दिया नहीं उसके पीछे डिवाइन रीजन था दिव्य उद्देश्य था और वही डेविडिटी हम सबके हृदय में पल्लवित हो इस भावना को लेकर हम यहाँ पर आश्रम के अंदर इस बात का कार्य करते तो जो पांचवी बात है श्रेष्ठ स्थिति संवाद संसार बनाया संसार को पाला संसार को अपने में समेटा लेकिन जब संसार को बनाया हुआ है उस समय तो आपकी इच्छा अगर इस जन्म मृत्यु से बाहर आने की है तो अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह होता है और इस संसार में जो तिरुभाव का मतलब होता है जो कृत्य है तिरुभाव का चौथा कृत्य वो अपना स्वरूप गोपन का है यानी यह शिव है लेकिन शिव दिखता नहीं ये शिव है लेकिन शिव दिखता नहीं शिव ने अपना स्वरूप छिपा लिया और अनुग्रह का मतलब उसने अपना स्वरूप उगाड़ दिया कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे घूंघट के पट जैसे ही खुलेंगे तुमको परमेश्वर के दर्शन होंगे घूंघट कौन सा है जब हमको ये शिव होते हुए शिव नहीं दिख रहा है ये घूंघट जब ये दुनिया से शिव होते हुए शिव नहीं दिखाई दे रही ये बहुत बड़ा घूंघट है लेकिन यह घूंघट जैसे खुलेगा वैसे हमको परमेश्वर के पिया के दर्शन होंगे इसलिए कविदार जी बोले थे कि घूंघट के पट खोल रहे पियाने लगे यही घूमट है जो हमारे आंखों के सामने छाया हुआ है यह संसार को संसार की तरह देखता है दृष्टि बदलती है संसार शिव हो जाएगा तो इस तरह से हम अपनी दृष्टि को बदलने के लिए ब्रह्मांड की संरचना शिव क्या है शिव का स्वरूप क्या है उसको हम कैसे समझें कैसे अपनी अंतर यात्रा शुरू करें इसके लिए परमेश्वर ने 112 सौ विधियां दी हैं उन विधियों का नाम है अनुग्रह 112 अनुग्रह दिए हैं कि इन 112 में से अपने अनुकूल एक विधि छाट लो और उसका सतत प्रयास करो आपके जीवन में आपको ये इंट परसेप्शन अंतर्ज्ञान अक्रम ज्ञान इंटीग्रेटेड नॉलेज हो जाएगा और जैसे ये होता है हम आप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे जीवन में फिर हम कुछ भी कर रहे हैं जो करेंगे पोस्टमैन की तरह करेंगे बाकी की जिंदगी में बाकी की जिंदगी में हम वो काम करेंगे जो सेठ का काम है इसलिए वो हमारे अपनी जिम्मेदारी में से हम बड़ी जिम्मेदारी इसलिए वो सबसे बड़ी बात है कि हम पोस्टमैन की स्थिति तक आ जाए अगर ये समझ में आ जाती बात तो हृदय में असीम शांति मिलती है दृढ़ता मिलती स्थिरता मिलती है जब प्रतिस्पर्धा ऋषा घृणा शांत हो जाती है तो हम किसी और संसार का भला नहीं करते हम अपने आप का सबसे पहले भला करते हैं क्योंकि हम किसी दूसरे के कर्म की सजा अपने आप को देते हैं कोई दूसरा प्रगति कर रहा है और सजा हम अपने आप को दे रहे हैं ईर्षा कर कोई दूसरे ने पाप किया है तो हम उससे घृणा कर रहे हैं सजा अपने आप को दे रहे हैं तो दूसरों की पाप की सजा हम अपने आप को क्यों दे रहे हैं सबसे पहले तो कोई दूसरा है ही नहीं और जो है वो सब हैं फिर हमको जो कोई पापी पुण्यकर्ता जो दिखाई देते हैं संसार में जो भिन्नता दिखाई देती है हमारी नज़र का फेर है अगर कोई हमारे घर चोर भी आता है तो शिव है वो चोरी करने इसलिए आया कि शिव ने वो रूप धारा है तुम्हारे कर्मों की वजह से हमारे कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से शिव को चोर का रूप धर के आना पड़ा तुम्हारे घर लेकिन ये अगर हमारी दृष्टि बन जाएगी जब तब आनंद आएगा जीने अंदर का आनंद परमेश्वर का आनंद है वो हमारा मूल स्वरूप है और वो मूल स्वरूप हमसे कोई नहीं छीन सकता मकान का आनंद छीन सकता है जवानी का आनंद छीन सकता है धन दौलत का आनंद छीन सकता है इज्जत का आनंद छीन सकता है लेकिन हमारे आत्मा का आनंद कोई नहीं छीन सकता वो हमारा मूल मूलभूत स्वरूप है तो आज इतना ही अपन आगे से आप धारणाओं का आगे से अध्ययन शुभ रखेंगे और फिर उन धारणाओं का यहाँ पर प्रायोगिक रूप से वर्णन करते चलेंगे